देवी भागवत चौथा स्कंध व्यास जी कहते हैं भगवान विष्णु का अवतार होता है इसमें विविध कल्पों में लीला जगत के बहुत से कारण होते हैं भगवान के साथ देवता भी अपने अंश से धरातल पर आते हैं इसमें भी कारण होते हैं पहले वसुदेव देव की और रोहने के अवतार का कारण बताता हूँ ध्यानपूर्वक सुनो एक समय की बात है श्रीमान कश्यप जी यज्ञ सम्पन्न करने के लिए वरुण की दिव्य गाय ले आए थे वरुण ने बहुत प्रार्थना की किंतु कश्यप ने गौ को लौटाया नहीं तब वरुण जगत प्रभु ब्रह्मा जी के पास गए उन्होंने उनको प्रणाम किया और अत्यंत कातर होकर विनयपूर्वक अपना दुख प्रकट करते हुए कहा महाभाग मैं क्या करूं? बहुत प्रार्थना करने पर भी कश्यप मेरी गौ नहीं लौटा रहे हैं अतः मैंने उनको श्राप दे दिया है कि तुम मानव वंश में गोपाल होकर जीवन व्यतीत करो तुम्हारी दोनों स्त्रियां भी वही जन्म ग्रहण करें इस समय मेरी गाय के अभाव में बछड़े अत्यंत दुखी होकर हैं। उसी के को मृत होकर धरातल पर जाना पड़ेगा वह कारागार में रहेगी इसके कारण भी उसे अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे व्यास जी कहते हैं वरुण की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कश्यप मुन को बुलाया और कहा महाभाग तुम लोकपाल वरुण की गौव उन्हें देते क्यों नहीं महाभाग तुमसे कोई बात अविदित नहीं है तुम बड़े बुद्धिमान हो न्याय जानते हुए भी ऐसे कार्य में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई लोभ बड़ा बलवान है यह किसी को नहीं छोड़ता इसके प्रभाव से नरक की प्राप्ति होती है अनेकों पाप बन जाते हैं किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया है कश्यप भी उस लोभ का परित्याग करने में असमर्थ रहे उन शांत स्वभाव मुनियों को धन्यवाद है जिन्होंने लोभ को जीत लिया है वे मन में रहते हैं उनके मन में सदा शांति बनी रहती है कभी दान स्वीकार नहीं करते संसार में सबसे बलवान शत्रु लोभ है यह सदा अपवित्र बनाए रखता है इस नीच लोभ से स्नेह होने के कारण कश्यप का विचार भी भ्रष्ट हो गया है जो कहने के पश्चात ब्रह्मा ने भी मुनिवर कश्यप को शाप दे दिया यद्यपि कश्यप जी ब्रह्मा जी के प्रीतिभाजन पौत्र थे फिर भी धर्म की मर्यादा का रक्षण करने के लिए जी की इस कार्य में दोनों पत्नियाँ तुम्हारे साथ रहेंगी वहां तुम गोपाल बनकर रहोगे व्यास जी कहते हैं इस प्रकार वरुण और ब्रह्मा दोनों के साथ देने पर भूमि का भार हल्का करने के निमित्त कश्यप जी अपने अंश से अवतरित हुए ऐसे ही अत्यंत शोक से संतप्त होकर ने अदिति को श्राप दे दिया जन्म लेते ही तुम्हारे साथ पुत्र प्राणों से हाथ धो बैठे जन्मेजा ने पूछा मुनिभर दि और अदिति दोनों सगी बहनें थी फिर अत्यंत शोकातुर होकर दि ने अदिति को साप क्यों दे दिया मुने इसका कारण बताने की कृपा कीजिए उन्हें शोक क्यों हुआ था जी कहते हैं राजा जन्मेदय के पूछने पर व्यास जी सम्यक प्रकार से सावधान होकर श्राप का कारण बताने लगे व्यास जी बोले राजन दक्ष प्रजापति की दो कन्याएं थी द्वितीय और अदिति दोनों का स्वभाव बड़ा उत्तम था कश्यप जी की प्रियसी भार्य होने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ अदिति के पुत्र प्रतापी इंद्र हुए जैसे इंद्र थे वैसे ही पुत्र के लिए द्विति के मन में भी इच्छा उत्पन्न हुई तब सुंदरी द्विति ने कश्यप जी से प्रार्थना की महारद आप मुझे इंद्र के समान पराक्रमी धर्मात्मा एवं शक्तिशाली वीर पुत्र देने की कृपा करें मुनिभर कश्यप ने कहा प्रिय धैर्य रखो मेरे कहे अनुसार व्रत करने पर इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा मुनि के उपरयुक्त बात सुनकर द्विति उस उत्तम व्रत के पालन में तत्पर हो गई मुनि के प्रसाद से उसके सुंदर गर्भ स्थापित हो गया उस पर्यव्रत में संलग्न होकर द्वितीय भूमि पर सोती थी पवित्रता का पूर्ण रूप से पालन करती थी न्योक्रमशः जब वह महान तेजस्वी गर्भ पूर्ण हो गया तब द्विति के शरीर से ज्योति फैलने लगी उसे देख अदिति के मन में अपार दुख हुआ उसने सोचा यदि द्वितीय इंद्र के समान महान पराक्रमी पुत्र की जन्नी हो गई तो मेरा पुत्र अवश्य निस्तेज हो जाएगा इस चिंता से चिंतित होकर माननीय अधि ने अपने पुत्र इंद्र से कहा अब तुम्हारा अत्यंत प्रतापी शत्रु द्विति के गर्भ से उत्पन्न हो रहा है तुम अभी से समझ उपाय में लग जाओ प्यारे पुत्र तुम्हारे द्वारा ऐसा यत्न होना चाहिए कि द्विति की गर्भोत्पत्ति ही उच्छिन्न हो जाए वह सुंदरी सोतिया डाह करने पर आतुली है उसे देखकर मैं चिंतित हो गई हूँ सुख के मर्म को मिटा देने वाली भारी चिंता मेरे हृदय में चोट पहुँचा रही है बेटा तुम बड़े भाग्यशाली हो यदि तुम मेरा प्रिय कार्य करना चाहते हो तो शाम दान अथवा बल किसी भी उपाय का प्रयोग करके द्वितीय के गर्भ का संघार कर डालो